तो इन ग्रंथों में दुराग्रह नहीं है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 ये भगवान की कृपाई है कि हमें ऐसे पवित्र अवसरों पर सदाकार होने का अवसर प्राप्त होता है तो ये समय बहुत अच्छा गया अब घड़िया गिन रहे हैं आज कितनी तारीख हो गई आज पांच तारीख हो गई ये तो हो ही गई अब एक दिन बीच में है। छत को ये पन्न हो जाने लाइव कथा के इतिहास में चैनल वाली कथा के इतिहास में ये भी सौभाग्य सेखावाटी राजस्थान को महाभारत ज्ञान कथा समिति को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 जिसे केवल भारत ने नहीं जहां तक चैनल की गति है वहां तक के लोगों ने सुना हो और लोग अपने लाकान छोड़कर सुन रहे हो ये यह पहली कथा है और इस इसके पीछे कोई अपना प्रचार प्रसार यह बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं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 ऋषिकेश में कथा हुई तन हमें स्मरण में नहीं है शायद दिनबंधुदास दास को स्मरण में होगा पहली कथा जब हुई शायद 2000 में हुई थी क्यों दो 2000 में श्री लक्ष्मी नारायण जी लोहिया मुंबई वालों की ओर से ऋषिकेश में पूज्य श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज वहाँ उस समय बिराज रहे थे हम दूर दूर से तो दर्शन करते थे पर स्वामी जी से निकटता से जुड़े नहीं थे वहाँ किसी ने टैप करके स्वामी जी को कैसेट सुनाई पहली बार स्वामी जी से निकटता बढ़ी फिर निकट गए इसके बाद जब दूसरी कथा हुई ऋषि केस में तो स्वामी जी ने ए, एक संत ने पूरी कथा टैप की और स्वामी जी को भी कुछ अंश सुनवाया तब तो स्वामी जी ने उस समय कहा इसमें सत्संग का स्तर गिरता चला जा रहा है इसलिए इस प्रकार की कथाएं लोग सुनकर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 शुरू ही गोवंश सेवा पर्यावरण संरक्षण संस्थान हो ऊर्छा गोशाला हो वृंदावन गौशाला हो और कहीं भी भारतवर्ष में गौशालाएं हैं ये सब ठाकुर जी की हैं, और उनका कार्य करने वाले सब गोमाता का कार्य कर रहे हैं और गोमाता का, का कार्य हमारे ठाकुर जी का कार्य है और इस नाते से हमारा कार्य है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 देखने में हम लोगों ने ऋषि मुनियों के जैसा वेश बना रखा है लेकिन ऋषित्व हमारे भीतर नहीं है क्यों नहीं है कहां चला गया हमारा ऋषित्व हम ऋषियों की संतान हैं, फिर हमारा ऋषित्व कहां तिरोहित हो गया वो सेवा से दूर होने के कारण वो वृत्ति न होने के कारण गाय हमारे मठ मंदिर में नहीं रही हम बाजारों की वस्तुएं खाने लग गए तो वेशभूषा चाहे जैसी बना लें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 क्यों ना हो भगवती गंगा उनकी जताओं में विराजमान है भगवान शिव जलधारा प्रिय हैं सूर्य नारायण नमस्कार प्रिय नमस्कार प्रियो भानु सूर्य नारायण नमस्कार प्रिय हैं अब भगवान विष्णु को क्या प्रिय है तो कहीं कहीं अलंकार प्रिय विष्णु भी है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 जो गाय को न माने गाय में जिसकी श्रद्धा न हो वो नास्तिक हमने कहा स्वामी जी आपकी परिभाषा सबसे अच्छी और ये परिभाषा पूज्य प्रात स्मरणीय अनंत श्री संपन्न पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी पूज्य पंडित श्री राजवं द्विवेदी जी जिनके चरणों में बैठ करके हमें यथकिंचित सद ग्रंथों के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे अनेक गुरुजन हैं, विशेष रूप में पूज्य धर्मसंग वाले गुरुजी से हमने अध्ययन किया पूज्य पंडित श्री राजाराम राम मिश्र जी गुरु पूज्य पंडित श्री गिरिराजी गुरु जी पूज्य श्री वेदांती गुरुजी, कई महापुरुष हैं, जिन्होंने बड़े प्रेम और स्नेह से हमें पढ़ाया हम उन सभी गुरुजनों को सागर वंदन करते हैं किन्तु श्री धर्मसंघ वाले गुरु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 भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं गुगुल के धूप से शास्त्रीय प्रमाण है के तो रोम रोम में सुगंध है गाय के गोष्ठ में सुगंध है अरे नारायण गाय की चर्चा में सुगंध है गाय की महिमा में सुगंध है गाय की चर्चा में सुगंध है आज हम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 गाय गाय तो है सही गाय गाय गाय गाय यही गाओ गाय की महिमा गाओ गाय गाय गाय गाय गाय गाय गाय रे गाय गाय गाय गाय गोविंद को पाय रे गाय गाय गाय गाय गा करके गोविंद को प्राप्त कर लो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 भारत मा गाय रे भारत माता भी गाय भारत मा गाय रे सूर्य चंद्र किरण गाय गाय गाय गाय रे सूर्य चंद्र किरण गाय गाय गाय गाय रे गायन गुण गान सुन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 नागनाथ है आग पिए काली मर्दन करते हैं गायों के लिए नागनाथ है आग पिए गिरिवल उठाए रे इंद्रयाग मेटी कृष्ण गाय, गाय गाय गाय रे इंद्रयाग मेटी कृष्ण गाय गाय गाय रे बंसी की तान गाय को सुनाय रे पूजन श्रृंगार नित्य नित्य गाय, गाय गाय गाय रे आग गाय पाच गाय आग गाय पाच गाय, गाय, गाय अगल बगल गाय रे गायन के मध्य रहें गाय गाय गाय रे गायन के पास चले गायन के पास चले गोरज रज रे गोपी गोप छवि निहार गाय, गाय गाय गाय रे गोपी गोप छवि निहार गाय गाय गाय रे गाय गाय गाय गाय गाय गाय गाय रे गाय गाय गाय गाय गोविंद को पाय रे श्री गौ माता की तो गौ माता भी जैसे उपकार प्रिय विष्णु ऐसे ही गोमाता भी उपकारप्रिय प्रिय यहाँ एक ऐसे महान गोभक्त की कथा सुनाई जा रही है जिसकी उपकारिता से रीझ साक्षात भगवती आदि गौ सुर ने प्रकट होकर दर्शन दिया और उसने अपने अमृत से सींच कर मरे हुए को जीवित किया ये महाभारत की शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व की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 परमार्थ पथ के परम सुरिद हैं संत है इसलिए संत के बिना परमार्थ में गति नहीं सदगुरु के बिना परमार्थ में गति नहीं लोक व्यवहार में बिना सुरिद के गति नहीं तो परमार्थ में कहां से गति हो सकती है वहां भी चाहिए सुरिद चाहिए युद्ध जी कह रहे हैं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 अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर न रहने वाला सुगलखोर अपवित्र बुद्धि वाला ईर्ष्यालु पाप पूर्ण विचार रखने वाला दुष् स्वभाव वाला मन को बस में रखने वाला नृतंस धूर्त मित्रों की बुराई करने वाला दूसरे का धन हड़प लेने की इच्छा रखने वाला चाहे जितना दे दो फिर भी संतुष्ट न होने वाला बहुत से लोग ऐसे होते तो कुछ भी दे दो फिर भी रोते रहेंगे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 क्रोधी निर्दयी जुवारी, जुआ खेलने वाला दूसरों को सताने वाला मित्र दोही, प्राणियों की हिंसा करने वाला कृतघ् और नीच इतने लक्षण दिए इतना विस्तार से बता दिया भीष्म जी ने सुनने में तो लगता सब गालियां ही गालियां दी गई लेकिन वस्तुतः वो होते ऐसे ही हैं दुर्जन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 जी जी उगार जन क्या है मानस जी में जिज चिन्ह जनेऊ तपी ब्राह्मण की वेशभूषा में जरूर रहता था तो अब संस्कार शून्य होने संस्कार शून्य व्यक्ति को घृण से घ्रन कर्म करने में भी संकोच नहीं होता है तो उसने उस दासी को ही अपनी पत्नी बना लिया और दासी को ही पत्नी बना करके वह आनंद पूर्वक रहने लग गया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 डकेतों के बीच में रहकर के डकेतों के बीच में रह करके कर अब पढ़ा लिखा तो था नहीं तो हथियार चलाना सीख लिया उसने धनुष बाढ़ चलाना भाला चलाना तलवार चलाना शिकार करना भी ये सीख गया और जंगल में रहकर शिकार करता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 उसके चित्त में बड़ी भारी पीड़ा हो रही थी कि हाय रे हाय कैसा वो ब्राह्मण हमारे घर पहुंचा हमारा घर भी छुड़ा दिया और अब हम कहा जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है श्री वृंदावन बिहारी लाल की हम लोग बड़े भावीशाली हैं नागौर पीठ वाले श्री आचार्य जी पधारे हैं स्वागत है विराज जय जय श्री राधे हैं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 ब्रह्माजी का प्रिय अंतरंग सखा ब्रह्माजी ने इसको अपना मित्र बनाया था वो ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्माजी से सत्संग करता था ऐसा वह नाडी जंग था नाडी जंग इति दईता ब्रह्म बकर महाप्राज्यपस्यात्म संभव यह बगुलों का राजा बकराज नाडी जंग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 गंगा जी के जल में बड़े बड़े सुंदर मत जो विचरण करते हैं उन्हीं को पकड़ के वह लाया और आतिथ्य के लिए वह अर्पित किए क्यूँकी वो जानता है कि इसका आहार ही दूषित है यही इसका आहार है अग्नि भी प्रज्वलित कर दी उस बकराज ने और इसने वहा वो अपना आहार इसने ग्रहण किया विश्राम करने लग गया तो अतिथि धर्म को जानने वाला नाड़ी जंगबकराज बकर राजधर्मा बकर अपने पंखों से उसकी वायु करने लगे हवा करने लग गया और जब वह बैठ गया तो राजधर्मा ने उससे गोत्र पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम गौतम है गोत्र का तो पता मुझे भी नहीं मेरा गोत्र क्या है सोब्रवीत गौतमो स्मी ब्रह्म नान्य दुदाहरत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 बृहस्पति मतम यथा पारंपरियम तथा दैवम काम्यम मैत्र मिचित प्रभो के चार प्रकार है एक तो वंश परंपरा से धन की प्राप्ति होती है सेठ तो कमाके सेठ बना और सेठ के घर में बालक पैदा हुआ वो बिना कमाए सेठ हो गया क्योंकि सेठ का बच्चा हो गया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 विरूपाक्ष इति इतिहा मम महावला यहां से तीन योजन दूर माने बारह को सूर एक विरूपाक्ष नाम का राक्षस जो राक्षसों का राजा है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 तो मेरू ब्रज नाम का नगर वहां यह पहुंचा और पहुंच के इसने सूचना दिया तो प्रसन्न होकर राक्षस राज विरूपाक्ष ने कहा कि इसको आदर पूर्वक लाया जाए और गौतम वह ब्राह्मण आदर पूर्वक सेवक राजा के पास लेकर के आए राजा ने कहा महाराज आप यहाँ ठहरिए हमारे यहाँ उत्सव होने वाला है ब्राह्मणों को प्रसाद मिलेगा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 क्योंकि शराब पीते ही ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है तो ब्राह्मणत्व का ना सही ब्रह्महत्या है मद्यपान जिसने कर लिया उसको ब्रह्महत्या का प्राय सिद्ध करना चाहिए इतना भयंकर पाप है तो अब कुपात्र को दान देना चाहिए यह कुपात्र है लेकिन चलो कोई बात नहीं यह अब अत्यंत पतित तो हो गया है लेकिन मेरे मित्र ने भेजा है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 तुम्हारे बालकों की पढ़ाई लिखाई का खर्च देंगे अब समय आ गया है इस प्रकार से एक एक ब्राह्मण की सारी उचित आवश्यकताओं को पूरी करते हुए अग्निहोत्र धर्म की सुरक्षा होनी चाहिए बहुत आवश्यक हम कहते हैं भारत वर्ष में ऐसे 100 धनवान व्यक्ति भी तैयार हो जाएं, 100 अग्निहोत्री भी प्रकट हो जाए इस देश में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 संध्या गायत्री करते हैं जिनकी श्रद्धा अग्निहोत्र में है ऐसे जो पवित्र ब्राह्मण हैं, द्विजाति हैं, उनको लाभ इससे हो जाएगा पूर्णिमा मासी को व्रत करें और चंद्रोदय होने के पश्चात संकल्प पूर्वक की वेदोक्त अग्निहोत्र के सांगो पांग फल प्राप्ति के निमित्त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 उसमें भी विधि का पालन न होकर के थोड़ा थोड़ा घी उलीच देते हैं और इसलिए जहां तक हो सके यथा साध्य विधि का पालन करते हुए होना चाहिए संकल्प पूर्वक होना चाहिए संविधान स्थापन पूर्वक होना चाहिए और उदात्त स्वर से स्वाहा कार्य का उच्चारण करते हुए होना चाहिए लोग मन ही मन बोलते रहते हैं ऐसे ऐसे घी लीचते रहते हैं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 देव प्रतिमा का स्पर्श नहीं कर सकते नित्य कृत्य अवश्य करना चाहिए नित्य नियम अवश्य करना चाहिए नारायण तो ये पूर्णिमा का विशेष महात्मा है पूर्णिमा को यह करना चाहिए अब तो यहाँ रुक गया बड़े बड़े सुंदर तकवान पवाए गए ब्राह्मणों को एक हजार ब्राह्मणों को इसको भी अलग दिखाया गया और महाराज जी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 विरूपाक्ष पूर्णिमा के बाद अपने मित्र नारी जंग अपने मित्र विरूपाक्ष राक्षस के पास जाता था वहाँ भी सत्संग करता था लेकिन पूर्णिमा से बीत गई और ये नारी जंग बकर राजधर्मा नहीं आया इससे विरूपाक्ष जो उसका मित्र था उसको बड़ी पीड़ा हुई और उसने कहा कि हमें लगता है वैदिक सदाचार से शून्य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 पड़े हैं रक्त के कण वहाँ गिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं लगता है वो पतित उसको मार के खा गया अब तो विरूपाक्ष बहुत क्रुद्ध हुआ और क्रुद्ध होकर बोला कि अब इसको पकड़ लो जाने ना पावे राक्षसों तो ने उस कृतघ्न को पकड़ लिया अब पकड़ करके सामने खड़ा कर दिया अपने मित्र घ राजधर्मा के शरीर के अवशेषों को देख करके विरूपाक्ष रोने लग गया शरीरं राज्य दर्शया मासु शरीरम राजधर्मण कृतघ्नम पुरुष तंच गौतम पापकारिणम रुरोध राजा तम दृष्टा साम पुरोिता आर्तनाद से सुमहाभूत तथ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 कि कृयादा अपि राजेंद्र कृतघ्न नोप भुंजते कृतघ्न के मांस को कृव्याद मांसाहारी पशु पक्षी भी उसके मांस को नहीं खाते है ब्रह्मग्ने चुराते चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृति राजन कृतघ्ने नाकृति पितामह भीष्म कह रहे हैं राजन युधि ब्रह्महत्या का प्रायश्चित है शराब पीने का भी प्रायश्चित है चोरी का भी प्राय चित्त है व्रत भंग कर दिया गया है तो उसका भी प्रायश्चित है किंतु कृतघ्ता का कोई भी प्राय चित्त नहीं है कृतघ्नता इतना भयंकर पाप है मित्र द्रोही नृसंत कृतघ्च नाधमा क्रब्याध क्रम न बुझे ही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 और सुरही माता ने विचार किया कि जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड पर उपकार करने वाली मैं हूँ इसी प्रकार से मेरा यह परम भक्त नाड़ी जंग बकर उपकारी स्वभाव का है तो इस बकराज पर तो कृपा करनी चाहिए सुरही माता आकाश में प्रकट हो गई पुरस् माता की गौ माता की जय हो गौ माता प्रकट हो गयी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 उस नाड़ी जंग बकराज के ऊपर गिरा दिया जैसे ही गिराया जैसे कोई सोकर के जगह ऐसे ही बकराज संपूर्ण वस्त्राभूषणों से सुसजित होकर प्रकट हो गया बोलो गऊ माता की यह है महाभारत की कथा ऐसी उपकार की भावना हो तो सूर्भि जी को बुलाना नहीं पड़ेगा वो आ जाएंगी अब मरे हुए को महाराज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 ब्रह्मा जी प्रकट हो गए देवराज इंद्र प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझे तो जीवित कर दिया लेकिन मैं अपने मित्र की याद कर रहा देखो ये है साधु साधुता नहीं छोड़ता और दुस्थ दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ता वो रोने लग गया राजधर्मा नारी जंग बकर बोला मुझे अपने मित्र की याद आ रही है वो मित्र ब्राह्मण कहाँ गया अरे बोले वो मित्र नहीं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 उस समय देवताओं से सहन नहीं हुआ और उन्होंने कहा कृतघ् व्यक्ति का सुधार नहीं होता है चाहे जितनी दया कृपा उस पर कर दो कृतज्ञ हर स्थिति में वो वैसी ही प्रकृति का रहता है उस समय देवताओं ने श्राप दिया कि इसने अपने ब्रह्मस्त को नष्ट किया है ये कृतज्ञ पुरुष है इसलिए अनंत काल तक यह घोर नरकों में पड़ा रहे साप ब्राह्मणों ने उसे दिया और वो नरक गामी हुआ इसलिए हे युधिष्ठिर मित्र द्रोह न कर्तव्य पुरुषेण विशेषता मित्र ध्र नरकम घोरम अनंत प्रतिपद्य मित्र से द्रोह नहीं करना चाहिए मित्र द्रोही अनंत काल तक घोर नरक में पड़ता है बोलो भक्तवत् भगवान की जय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 धो डालना क्या है यही है प्रायश्चित्व उस दाग को समाप्त करने की क्रिया इसी को प्रायश्चित्व कहते हैं तो मनुष्य प्रायश्चित्व के योग्य भी न रहे ऐसी दुर्दशा उसकी नहीं होनी चाहिए यद्यपि युधिष्ठिर को भगवान समझा रहे हैं ऋषियों ने समझाया है व्यासी ने समझाया है और स्वयं भीष्म जी ने इतना लम्बा चौड़ा समझाया लेकिन जैसे ये कथा सुनी यु फिर रोने लगे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 ऐसा स्वीकार करके तुम निष्पाप हो जाओ यह समझाया जा रहा है शोकाकुल शोकाकुल्ठी चित्त शांति के लिए और एक ब्राह्मण के पवित्र संवाद का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है अब ये मोक्ष धर्म पर्व इतना अद्भुत पर्व है कि एक एक श्लोक एक एक अक्षर अच्छा इसका अत्यंत महत्वपूर्ण है इसको क्रमशः श्रवण चाहिए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 और अधिक ऐसी अधिक अरिक्त जप करूँगा स्वाध्याय करूँगा और गुरु शुश्रूषा करूंगा इसी से मैं पवित्र हो जाऊंगा पशु यज्ञ ही कथम हिंसा मादृशो यश तो मर्ती अंत वीर्ग क्षेत्र यज्ञ ही, ही पिशाचव वो ब्राह्मण कह रहा है कि मेरे जैसा वेदों का मर्मज्ञ विद्वान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 लेकिन पिताजी ये आपका कर्म है मैं तो ब्रह्मचर्य के बाद सीधे संन्यास में जाऊंगा ये सब उत्पटांग काम अब हमसे नहीं बनेंगे है तो पंडित जी ने कहा पिताजी ने कहा कि संतान हीन हो जाओगे तो तुमको वह दिव्य लोक कैसे मिलेंगे तो उस ब्रह्मज्ञानी पुत्र ने उत्तर दिया आत्मन्ये वात्मना जाता आत्मनिष्ठो प्रजो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 उसी समय समाधि लगाकर प्राणों का विसर्जन कर दिया और कहा पिताजी अपने शरीर को वापिस ले लो भजन के लिए हम दूसरा शरीर लेंगे नहीं तो मुक्त हो जाएंगे युवा पुत्र ने प्राण विसर्जित कर दिए पिताजी सन्न रह गए प्राणायाम चढ़ाकर शरीर छोड़ दिया और उनके छोटे भाई कन्हैयालाल भी ऐसे ही निकले अहरनिष्ठ भजन करने वाले ठाकर भाई बताते थे कि ऐसे भजनानंदी थे वो कि माँ भोजन परोसती अठारह साल की उम्र में तो वो भोजन का ग्रास कान में ले जाते माँ कहती क्या तो भजन में मन लगने के कारण वे यह भूल जाते थे कि मुख यहाँ है कि यहाँ है इतनी भजन में वृत्ति उनकी थी उन्हें स्वाद का ही अनुभव नहीं होता था स्वाद किसको कहते हैं ऐसे थे कन्हैया जी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 आप मुझे आशीर्वाद दें और गंगा जी के तट पर गंगा जी की सनिधि में बैठ कर देहतिया तो कहने का मतलब इस प्रकार की कोटि की धरती पर प्रकट होती हैं। हम तो धन्यवाद देते हैं उस पुल को जिसमें दो दो ऐसे पवित्र आत्मा प्रकट हुए उन्हें वस्तु नमस्कार है इसलिए नैता ब्राह्मणसाति बहुत सुंदर श्लोक है लिखने योग्य श्लोक है नैताद ब्राह्मण्ति यथकता समता सत्यता शीलम स्थित दण्डनिधानमार्जवम् ततः सतचो परम क्रिया बहुत सुंदर श्लोक है कहते हैं परमात्मा के साथ एकता स्थापित तो हो जाए व्यवहार में समता आ जाए सत्य भाषण सदाचार ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त तो हो जाए सभी प्राणी मात्र के लिए दंड का त्याग कर दिया जाए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 गीत है मन की गीता इसका वर्णन किया यमान यह कामानापनुयात सर्वान यितवलांश सजेत प्राप्णात सर्व कामान परित्यागो विधि विशिष्ट थे मंकी ऋषि कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पालेता है और जो इन सब का त्याग कर देता है इन दोनों में जो त्याग कर देता है वही श्रेष्ठ है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 यही विशिष्टाद्वैत दर्शन है यही सिद्धांत है जीव ब्रह्म और प्रकृति ये तीनों सत्य हैं, परमात्मा चिदिद विशिष्ट है और वह विशिष्ट ब्रह्म उसमें द्वैत नहीं है द्वयो भावो द्विता द्विता एवं द्वैतम अद्वैतम अद्वैतम वह अद्वैत तत्व है यह स्थूल चिद, चिद, चिद विशिष्ट ब्रह्म और सूक्ष्म विशिष्ट ब्रह्म है यह बहुत अच्छे प्रकार से विवेचन किया गया तो व्यास्ती का यह सुंदर सिद्धांत है बोलो भक्त भगवान की जय अलग अलग वर्णों के सदाचार का वर्णन सत्य की महिमा असत्य का दोष ब्रह्मचर्य ग्रहस्थ बणप्रस्थ और सन्यास का विस्तृत विवेचन क्यूँकी मोक्ष धर्म पर्व है इसलिए इसमें सन्यास का भी बहुत विस्तृत विवेचन किया गया है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 अब इतना सुनर अध्याय है एक एक बात हम सबके काम की है यज्ञशाला गोशाला वृषभशाला वृषभशाला का अभिवर्णन है वृषभशाला देवालय इसलिए ब्रिश, वृषभशाला को अनडवाहम कहा अनडवाहम अनडाला ब्रिशव, देवगोष्ठ चौराहा और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 काल प्रातः काल भोजन करना चाहिए भोजन कराना चाहिए और बीच में भोजन करने की विधि नहीं है बार बार मुंह झूठा नहीं करना चाहिए बकरी जैसे मुंह चलता रहे हैं एक बार सवेरे पालो याम मध्य न भोक्तव्यम याम युग्म न लंघय एक याम के भीतर भोजन नहीं करना चाहिए और दो याम का लंघन नहीं करना चाहिए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 यह कुलक्षण है, नहीं होना चाहिए और निरर्थक जीवों की हिंसा बैठे हैं, मक्खी बैठी ऐसे करके ऐसे ऐसे किया मरवी फेंक दिया अब वो मक्खी पिचल गई यहाँ उसके गंदगी लगने से और मक्खियां बैठी बस बैठ बैठे बैठे मक्खी मारे कोई ऐसे मार देते हैं मक्खी कोई ऐसे मार देते हैं मक्खी भारी दरिद्रता का प्रतीक है कुलक्षण है नारकीय प्राणियों का चिन्ह है इस प्रकार से नीरीह जीवों की हिंसा करना मिट्टी के ढेले तोड़ना फेंक करके के ढेले तोड़ रहे हैं और नख चवाना नख तोड़ना नख दांतों से चवाना ये भी कुलक्षण है और एक बहुत से लोग होते हो, ना बैठे बैठे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 मैंने दायने हाथ का ही प्रथम प्रयोग करना चाहिए यही उसमें विधि है सम्पन्नम भोजने नित्यम पानीयम तर्पणम तथा सुश्रितम पाये से ब्रुआयाद यवा गुआम कृषर तथा कहते ब्राह्मणों को कुछ खिलावे पिलावे दक्षिणा आदि दे तो उनसे पूछना चाहिए सुसम्पन्नम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 वो पहले जजमान जाएगा तो बही खाता सब रखते हैं उनको तुम्हारे बाप दादो का नाम सब बता देंगे और महाराज पंडों की बहिया भी प्रमाण होती हैं अब फिर उनको प्रेम से भोजन कराएंगे खूब खीर मालपुआ वगैरह जो कुछ जमा करके जमाने के बाद फिर दाऊजी का पटका डाल देंगे और फिर कहेंगे कि हम सफल बोल रहे हैं बोले दाऊजी आए आये की दर्शन किए की ब्रज यात्रा किए की पंडाजी सफल बोलो सफल जजमान कहेगा पंडाजी सफल बोलो सफल बोले दाऊजी आए की ब्रज यात्रा किए की दर्शन किए की तुम्हारी यात्रा सफल भाई सफल भाई फिर द्वारा वही दोहराता है सफल भाई अब देख लो बच्चा आखिरी तीसरी सफल है नहीं सब काम गड़बड़ होने वाला है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 कि सुसंपन्नम ब्राह्मण कह दे हां सुसंपन्नम तो बोले ठीक है अब हो गया काम नहीं तो वह कर्म पूरा नहीं माना जाएगा एक एव चरे धर्मम कितना बढ़िया श्लोक है एक एव चरे धर्मम नासी धर्मे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 कहते एक देशक क्रिया याच निच स गप की विधि का जो पालन नहीं करते हैं उनको निरय की प्राप्ति होती है जब करने से भी नरक गामी होना पड़ता है तो जप विधि पूर्वक करना चाहिए कैसे करना चाहिए कैसे अवमान कुरुते न प्रयात नती ईदृशो जाप को याचि निरयम ना प्रसंस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 और फल का ही चिंतन करता है क्योंकि जब का फल परमात्मा की प्राप्ति है यज्ञा नाम जप यज्ञोष्मी और ऐसे जप को केवल भौतिक फल की प्राप्ति के लिए भगवत चिंतन न करके फल का चिंतन करता है वो भी नरक में पड़ता है इसलिए महाराज जी यहाँ तक लिखा हुआ है कि अथश्वरीय प्रवृत्तेषु जापक सर सत्य नास तस्मात समुचते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 कहते जहाज जी यहाँ परिगणन किया गया है छठे श्लोक में पांचवे और छठे श्लोक में वरुण कुबेर इंद्र यमराज लोकपाल शुक्र बृहस्पति मरुद्गण विश्व देव साधनी कुमार रुद्र आदित्य बसु इन देवताओं के जो लोक हैं विनाशी होने के कारण परमात्मा के परम धाम की दृष्टि में भीष्म जी कहते हैं ऐसे वही निर्यासता तो, अनश्य परमात्मा परमात्मा के उस अव्यय अक्षय अच्छा स्थान की दृष्टि से यह नरक के जैसे ही हैं क्योंकि यहाँ अतीम सुख नहीं है और अभय पद का लक्षण क्या है बोले परमात्मा का परम धाम विनाश से रहते है वह सनातन है नित्य सिद्ध है अविद्या अस्मिता रागत द्वेश अभिनिवेश ये पांच क्लेश वहाँ नहीं है प्रिय अप्रिय का भाव वहाँ नहीं है और सत्वरज स्तंभी वहां नहीं है ये पंचभूत और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रीय ये सब भी वहां नहीं है वहां न ज्ञाता है न ज्ञान है न ज्ञे है इस त्रुपति का भी अभाव है वहा केवल एक परमात्मा है उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है इस प्रकार का भगवान का परम धाम जातक को जप करने से गायत्री का जब करने से संपूर्ण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 ब्रह्म रंग फोड़ करके सबके सामने उसने मोक्ष लाभ प्राप्त किया ऐसे एक अद्भुत चरित्र का वर्णन यहाँ किया गया है बृहस्पति और श्री मनु जी का संवाद है इसमें भी मोक्ष धर्म का आत्म तत्व का बड़ा सुंदर विवेचन किया गया है और शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के अतिरिक्त आत्मा की भी सत्ता है इसको विस्तार पूर्वक बताया गया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 अग्नि उसे आत्म प्रदान कर देता है इसी प्रकार से जो ज्ञान योगी भक्ति योगी जो साधक हैं, जब उन्हें ब्रह्माग्नि प्रगट उनके भीतर हो जाती है तो उसमें ज्ञानाग्नि ब्रह्माग्नि में सारी कर्म जल करके भस्म सात हो जाती है यही समझना चाहिए जब निश्चियात्मिका बुद्धि अंतर्मुखी होकर के हृदय में स्थित हो जाती है तब मन शुद्ध हो, हो जाता है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 न निरीक्षा निरंबरा कथचित दर्शनादा दुर्बला नाम विषय द्रज रागोत्पन्न शरे कृत्र च मनसा त्रिजपे दघमर्षण इत्यादि प्रकार से दोष और उन दोषों के प्रायस्तित की भी चर्चा की गई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 उनका सुनना बहुत आवश्यक है क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम श्रीमान हुए तो श्रीमान बनने के लिए स्त्री जी की कृपा तो चाहिए एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है कुनम गंदे कपड़े पहनने वाला दंतमलोपधारिणम व्यसन करने वाले के दांत गंदे रहते तमाकू खाएगा गुटखा खाएगा पान खाएगा दांत खराब रहेगा वो भी लक्ष्मी के अप्रसन्नता का कारण है कुचैलीनम दंतमलोपधारिणम बहुवासीनम ज्यादा खाने वाला चूस चूस के खाने वाला निष्ठुरभाषिण कठोर भाषण करने वाला सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाला इतने लक्षण यदि विष्णु भगवान में आ जाएं, तो विमुन चतिश्री यदि चक्रपाणी भगवान ही क्यों ना हो लक्ष्मी जी ऐसे दोस्त आ जाएं, तो भगवान को भी छोड़ के चली जाएंगी। इसलिए इन दोषों से सदा बचना चाहिए कौन कौन से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 और रात्रि को सतुआ खाने से भी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं न दही खाए रात्रि को न सत्तू खाए रात्रित शक्तु नित्य नित्यमेव विवर्जयन सवेरे सवेरे उठ करके सबसे पहले घी का दर्शन करना चाहिए गो घृत का दर्शन करना चाहिए सवेरे सवेरे हाँ कल्यम घृतन चान्मेक्षण प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले घी का दर्शन करना चाहिए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 तप परम कृतयुगे प्रेतायाम ज्ञानमुत्तम द्वापरे यज्ञ दान मेकम कल कलयुग में केवल दान को व्यास ने स्वीकार किया है गोस्वामी जी की वाणी की यही विशेषता है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है कहने कहीं किसी न किसी ग्रंथ में वो पहले से व्यास जी के द्वारा प्रमाणित है वही बात उन्होंने कही है और व्यास जी का सुखदेव जी को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 ऐसा वर्णन मिलता है आ, दस करोड़ नहीं एक अरब दस करोड़ एक अरब अरबदान दशई कंचो सराष्ट्रो दिवम, एक अरब दस करोड़ गायें ब्राह्मणों को प्रदान की थी अब विचार कीजिए जिस व्यक्ति उपनिषद के अनुसार जिस व्यक्ति के पास दस गायें हैं, वह एक गाय का दान कर सकता है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 वत तस्मात हिंसा न यज्ञया उसकी सारी तपस्या नष्ट हो गई इसलिए यज्ञीय हिंसा का भी समर्थन अध्यात्म के पक्ष के पतिको को नहीं करना चाहिए ततम भगवान धर्मो यज्ञ या जाए तयम समाधान चार तपसा परम कहते भगवान धर्म ने स्वयं सत्य का यज्ञ कराया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 उसके लिए दुख प्रकाश करना चाहिए कि भाई कहाँ से क्षत्रियों के खनदान में आ गया बताओ डरता है डरपोक क्षत्रिय शोक के योग्य है भक्षा भक्षका विचार न करते हुए खाने की लिप्सा जिसके मन में है वह ब्राह्मण शोक के योग्य है जहां मिले वहीं खा ले इसलिए स्वपाकी से यतिन नष्टा पर पाकी तो ब्राह्मण ब्राह्मण तो तब तक रहता जब तक दूसरे के हाथ का बनाया नहीं खाता दूसरे का हाथ का बनाया खाया बस वहीं काम चला गया खत्म होया महाराज हमारे देखते हमारी तो आयु बहुत ज्यादा नहीं है पर हमारे देखते देखते वातावरण बदल गया ब्राह्मण भी ब्राह्मण के यहाँ कच्चा भोजन नहीं करते थे ब्राह्मण ब्राह्मण के भोजन नहीं करते थे लेकिन अब सब जगह भोजन शुरू हो गया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 ने अपने पुत्र सुखदेव को जो उपदेश दिया उसका संहार किया और व्यासि का उपदेश श्रवण करके सुखदेव जी को पूर्ण वैराग्य तो था ही उन्हें वैराग्य हुआ और श्री व्यास जी ने उनको सावधान किया सावधान देखो धन्य है व्यास जैसे पिता क्या कह रहे हैं सुखदेव जी तो परमात्मा ही हैं उनको क्या सावधान करना है लेकिन व्यासी देखिए हम लोगों को सावधान कर रहे हैं ये दोष लोग तो बिल्कुल लिखने योग्य हैं। ब्राह्मणस्य से तु देहोम न कामाराय प्रेषा तप से प्रेत्य अनुपम सुखम यासी कहते वत्स सुखदेव ब्राह्मण का शरीर अर्थ और काम की पूर्ति के लिए नहीं है कठोर तप के लिए है और ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए है ब्राह्मण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 श्री सुखदेव जी महाराज की उत्पत्ति का वर्णन है घृताशी नाम की अप्सरा का दर्शन करके भगवान की इच्छा से महर्षि व्यास का जो अमोघ तेज है वह छुभित हुआ और वह अरणी में गिरा और उससे वैशाख अमावस्या को भगवान श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की अरण्य में वसहसा सत्य शुक्रमवापयत सो विशंके न मनसा तथा अरणि ममंथ ब्रम तस्याम जगे सुको नृप नृप न्रपा। सुखदेव जी प्रगट हो गए सुखदेव जी महाभारत के अनुसार अयोनिज हैं किसी माता के गर्भ में नहीं रहे और किसी मातृ योनि से उनका जन्म नहीं हुआ ऐसे सुखदेव जी है महाराज और श्री सुखदेव जी जब महाराज प्रगट हुए हैं तो उस समय सम्पूर्ण दिशाएं आनंदित हो गई हैं, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी है देवताओं ने धुंदिया बजाई हैं, अप्सराओं ने नृत्य किया है ऋषियों ने मंत्रोच्चारण किया है और सुखदेव जी महाराज को दूध पीना पड़ा हो कुछ दिन घुटड़वन चलना पड़ा हो ये सब काम नहीं हुआ वो तो जन्म लेते ही यज्ञोपवीत की अवस्था के हो गए है और उसी समय साक्षात भगवती गंगा ने आकर के सुखदेव जी का अभिषेक किया है स्वरूपी तदाध्य तम गंगा सरिताम श्रेष्ठा मेरु पृष्ठे जनेश्वर स्वरूपणी तदाध्यत्य तर्पया मासवारिना, उसी समय आकाश से सुखदेव जी के लिए दंड गिरा है, है। परमात्मा की ओर से ही पलास दंड काला मृद पृथ्वी पर गिरा है और उसी को इन्होंने स्वीकार किया है ते स्म गंधर्वा नृतुश चाप सरोगणा गंधर्व यश गाने लगे हैं अप्सराएं नृत्य करने लग गई हैं और महाराज हाहा आदि गंधर्वों ने श्री सुखदेव जी महाराज के यश को गाया है और कहते आकाश से कल्प के पुष्पों की वर्षा वही है बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय दिव्यानि सर्व पुष्पाणी प्रभु वर्ष जंगमा जंगम शैव प्रहस्त मोहत जगत सारा जगत अत्यंत प्रहिष्ट हो गया है देवराज इंद्र ने स्वयं उन्हें कमंडलू प्रदान किया है और भगवान शंकर ने पार्वती के साथ प्रकट होकर के जो उपनयन संस्कार है स्वयं भगवान शंकर ने उपनयन संस्कार संपन्न कराया है इंद्र ने कमंडल दिया है और संपूर्ण पक्षियों ने उनकी प्रदक्षिणा की है ऋषियों ने उनकी प्रदक्षिणा की है और उन्होंने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली है संपूर्ण वेद सुखदेव जी के ब्रह्मचर्य की दीक्षा ग्रहण करते ही अंग उपांग के संपूर्ण वेद उनके सामने प्रकट हो गए हे सुखदेव जी मुझे स्वीकार करें पढ़ना नहीं पड़ा स्कूल में जाके यहाँ उदात स्वर लगाओ यहाँ अनुदात स्वर लगाओ वो संपूर्ण वेद ही उनमे अपने आप प्रकट हो गए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 सुखदेव जी की ऊर्ध गति का वर्णन महादेव जी ने प्रकट होकर के आश्वासन दिया है और श्री श्री नारी बद्रिकाश्रम में विराजे हैं नर नारायण भगवान की सनिधि में और श्वेत द्वीप में जाकर वे कैसे स्तुति करते हैं उसका भी वर्णन है ब्यासी भी बद्रिकाश्रम में आकर के विराजे हैं यज्ञ में आहूति का अर्थ आज का अर्थ अन्न है बकरा नहीं इसको बहुत विस्तार ऐसी वर्णन किया गया नारद जी ने भगवान की 200 नामों से स्तुति की है और इसके बाद ज्यादा अपने शिष्यों को उन्होंने परम धर्म का निरूपण किया है जिस परम धर्म को भगवत शरणांगति रूप धर्म कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण के नामों की वित्पत्तियों का भी बड़ा सुंदर वर्णन है भगवान के किस नाम का क्या अर्थ है और इस प्रकार से यहाँ ये मोक्ष धर्म पर्व संपन्न होता है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 जय गो माता जय गो पाल भक्त बसल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गो पाल भक्त बसल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गो पाल भक्तवल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गो पाल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गो पाल भदवल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल नमो नमं माता शवदेवा तीर नमो स्वते सदा नगे नमो पोते व्या विशाल बोधे फूलिंद येव्या भारत जवादी ज्ञानमे प्रदीप नरं केव नरम से नरोम देवी ततो जय मुदी I'm on. हो हर हर हे हाँ। मेरे नाथ आप अपनी आप अपनी महीं। सुधा मही सुधा मही सर्वसमृत समर्थ पतीत पावनी पावनी है तुकी आहे सुखी कृपा से, दुखी प्राणियों के हृदय में दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का काबल एवं एवं सुखी प्राणियों के हृदय में प्रणियों के हृदय में गौ सेवा का बल गौ सेवा बल प्रदान करें प्रदान करें जिस जिस से वे, जिस्थे वे सुख दुख के सुख दुख के बंधन से बंधन से मुक्त हो मुक्त हो आपके आपके पवित्र प्रेम का पवित्र प्रेम आश्वादन का आशीवादन का आस्वादन कर कृतकृत हो जाए कृतकृत हो जाए जय गो माता जय गोपाल भक्त बचल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपा दर्शवल प्रभु दीन दया जय गोमाता जय गोपान भक्तवल प्रभु दीन दया जय गोमाता जय गोपा दर्सवचल प्रभु दीन दया जय गो माता जय गोपाल भक्तवल प्रभु दीन दयान जय गो माता जय गोपाल भक्वल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्तवल प्रभु दीन दयान जय गो माता जय गोपा भु दीनंदया आदि सती श्री सुर भी गोमाता गि जय श्री जगदीश्वर भगवानी जय सनातन धर्म जी जय सर्वेश्वर सचिदानंदन भगवान श्री कृष्ण अंतरयामी रूप से सभी के हृदय में विराजमान हैं, उनका पावन शमन करते हैं पूज्य गौ माता तथा उसके अखिल गोवंश की वंदना करते हैं सनातन धर्म का अंतिम और सार्वभौम इतिहास श्री महाभारत भगवान व्यास की वंदना करते हैं महाभारत दिव्य ग्रंथ की वंदना करते हैं और संभवतः जन्मे के यज्ञ के बाद प्रथम बार इतना विधिवत और ऐतिहासिक महाभारत की कथा का रस्पान कराने वाले पूज्य श्री मुलू पिठाधीश्वर जी की चरणों की वंदना करते हैं उनके पीठ की वंदना करते हैं इस कथा में पावन उपस्थिति प्रदान करने वाले विभिन्न पीठों के पिठाधीश्वर संत महंत साधु सभी के पावन चरणों में वंदना प्रणाम करते हैं यहाँ विराजे हुए धर्मनिष्ठ निष्ठ कर्तव्य प्रायण भगवत चरणानुरागी गो सेवा भावी सज्जन बंधुओं माताओं बहनों बालकों सभी को सादर हरी सुमरन जय गो माता जय गोपाल पता नहीं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 हमारा कुछ प्रारब्ध रहा होगा हमें आज इतना ही कहना है यहाँ बिराजे हुए लोगों को और देश तथा दुनिया में इस कथा को तो सुनने वाले सभी धर्मात्माओं से कि भाई सनातन धर्म का अंतिम और सार्वभूम इतिहास महाभारत है और महाभारत की रचना का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 गो तत्व और ब्रह्म तत्व दो अलग अलग नहीं हैं, एक ही शिक्षा के दो पहलू हैं, जैसे गो के बिना गो तत्व के बिना ब्रह्म तत्व की पुष्टि नहीं हो सकती है और ब्रह्म तत्व के बिना गो तत्व का परिचय नहीं हो सकता है अर्थात गाय के बिना ब्राह्मण तव नहीं है और ब्राह्मण तब के बिना गो तव को जानने वाला कोई नहीं हो सकता गो से ही ब्रह्म तत्व की उत्पत्ति पुष्टि और वृद्धि होती है और ब्रह्म तत्व से ही गो तत्व की जानकारी होती है कि गाय क्या है गो की महिमा क्या है वह मानवीय बुद्धि से संभव नहीं है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 रितम्बरा प्रज्ञा विवेक ख्या की आवश्यकता है इस तरह से इसी बुद्धि और इसी हृदय के अंतर्गत दिव्य हृदय और दिव्य बुद्धि होती है जिसे भगवती हृदय अथवा देवी हर्ज योगी हृदय भक्त हर्ज ऐसा कहा जाता है और मस्त के बारे में भी रितंबरा प्रज्ञा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 जैसा कहा गया आज कथा में व्यासपीठ से तो उसकी महिमा शास्त्रोक्त महिमा नहीं है उसकी लौकिक महिमा भी नहीं कलयुग में अधिक ब्राह्मण वर्ण और ब्राह्मण जाति के लोगों ने ही ब्रह्महत्या कर दी है आज जैसा हमने कथा सुनी उससे ऐसा ज्ञात होता है कि और किसी ने नहीं ब्राह्मणा ने ही ब्रह्मत्या की ब्रह्मत्व की ब्रह्म तत्व को क्षति पहुंचाई है जितनी क्षति ब्रह्म तत्व को ब्रह्मतव को ब्राह्मण तब को ब्राह्मणों के द्वारा पहुंचाई गई है इतनी क्षति किसी भी वर्ण या मजहब के लोगों ने ब्राह्मण सब को नहीं पहुंचाई ये बात समझने की है इसलिए समझने की है कि लोग दवेश करते हैं दवेश जो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 सनातन धर्म का निरादर करें उसे अधर्मी कहते हैं ऐसे अधर्मियों के द्वारा धर्म को अधिक क्षति पहुंचती है विद्रमी तो इतनी क्षति पहुंचा नहीं सकता है, हाँ जब अधर्मी विद्रमियों से मिल लेते हैं तब फिर धर्म को अधिक क्षति पहुंचती है और ऐसा ही हुआ है जब जब अधर्मी लोग विद्रमियों से मिले अधर्मी लोगों की विचारधारा विधर्मियों की विचारधारा आपस में मिली अथवा विधर्मियों की विचारधारा के संवाद अधर्मी बने सभी धर्म को सबसे बड़ी हानि हुई है महाभारत ग्रंथ के संरचना का जो मुख्य प्रयोजन है वह ब्राह्मण तव और गोतव को सुरक्षित रखना उसका, उसका विस्तार करना उसकी वृद्धि करना उसे प्रकाशित करना है तो गो तत्व और ब्राह्मण सब को इस समय बहुत बड़ी क्षति हुई बहुत बड़ी क्षति गाय के बिना ब्राह्मण सब की हिंदू तब की बात छोड़िए मानवता की भी कल्पना नहीं की जा सकती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 ब्रह्मलील प्रजा चक्षु स्वामी सरनानंद जी महाराज ने एक बात सबके सामने रखी थी वो आज भी हम सबको मनन करने योग्य है उन्होंने कहा कि भाई आज धर्म संसद है और हमें धर्म की चर्चा करनी है पर तो एक बहुत दुखद स्थिति है कि आज वर्तमान समय में धर्म चर्चा में है धर्म चिंतन में है धर्म लेखनी में है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 तो तीन अलग अलग तरह से समझ सकते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु सब प्राणियों के साथ आत्मावत व्यवहार किया जाए जैसे हमारी आत्मा के साथ करते हैं ऐसा ही है सब प्राणियों के साथ व्यवहार हो यह सोतर है मानव धर्म का आत्मवत सर्वभूतेषु ये मानव धर्म है और सर्वभूत हितेरता नहीं हम सर्वभूत हितेरता मानव धर्म है और आतंवत सर्वभूतेशु सनातन धर्म है इसके आगे एक और शब्द है वासुदेव सर्वम ये भागवत धर्म है मानव धर्म सनातन धर्म और भागवत धर्म सर्वभूत हिते रता आतंवत सर्वभूतेशु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 समाज का राष्ट्र का मानव जाति का और प्राणी जगत का भला होगा जीत होगा इसलिए गो का सुख पूर्वक संतुष्टि पूर्वक इस पृथ्वी पर उपस्थित रहना सबके कल्याण का कारक है गौवंश का रक्षण उनकी वृद्धि और उसके द्वारा प्रदत्त पंच गव्यों का विधि पूर्वक विनियोग ये सभी मानव जाति के लिए कल्याण का साधन है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 नियमित गायत्री का जप कर रहे थे नंगे बदल रह के पूरी शास्त्र विधि का पालन हो रहा था ऐसा सब अनुष्ठान महाभारत की कथा का अद्वित्य अनुष्ठान यद्य हमारे गोविंद गिरिजी महाराज गोविंद देव गिरिजी महाराज बहुत लंबे समय से महाभारत की कथा करते हैं और पूज्य मलुकारी ऐसा मानते है की महाभारत की कथा की प्रेरणा लौकिक दृष्टि ऐसी श्री गोविंद देव गिरिजी से प्राप्त की है परंतु इस तरह का अनुष्ठान आज तक